श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग। भक्ति भाव को पहले हृदय में धारण कर तब कहीं तीर्थ यात्रा करने चाहिए भक्ति पूर्वक ईश्वरी भाव को पहले से हृदय में पोषण किए बिना तीर्थाधि गमन का विशेष कोई फल नहीं मिलता इसका भी श्री रामकृष्ण देव ने कई बार हमसे उल्लेख किया है उनके जीवित काल में हम में से अनेक व्यक्ति बहुधा तीर्थ यात्रा की अभिलाषा प्रकट किया करते थे उस संबंध में अनेक बार उन्होंने हमसे कहा है अरे जिसका यहाँ है उसका उसका भी भी है, जिसका यहां नहीं है जिसका नहीं नहीं अवतार वर्ग बहुधा एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं महामहिम ईसा ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था टू हिम हुन एंड फ्राम हिम हु हैथ लिटिल दैट लिटिल साल्ट बी टेकन अवे अर्थात जिसके भीतर अधिक भक्ति विश्वास है उसे वह भाव और भी दिया जाएगा किंतु जिसका भक्ति विश्वास कम है उसे वह भी छीन लिया जाएगा पुनः वे कहा करते थे जिसके हृदय में भक्ति भाव विद्यमान है तीर्थ में उसका उद्दीपन होकर वह और भी अधिक बढ़ जाता है किंतु जिसके हृदय में वह भाव नहीं है उसका और विशेष क्या होगा बौधा यह सुना जाता है कि अमुक का पुत्र वाराणसी या कहीं अन्यत्र भाग गया है तदनंतर यह सुनने में आता है कि उसने किसी तरह प्रयास पूर्वक वहाँ अपनी नौकरी जमा ली है और घर पर पत्र डाला है तथा रुपया भी भेजा है तीर्थ में वास करने के निमित्त जाकर वहां कितने ही लोग दुकान व्यापार आदि करने लगते हैं मथुर के साथ पश्चिमांचल के तीर्थों में जाकर मैंने देखा कि यहाँ जो कुछ है वहाँ भी वही है जैसे यहाँ आम इमली आदि के पेड़ हैं बांस की झाड़ियाँ हैं वहाँ भी वही है यह देखकर मैंने हृदय से कहा था अरे हृदय यहाँ फिर मैं क्या देखने के लिए आया वहाँ जो कुछ है यहाँ भी वही है केवल मैदान जंगलों में पड़ी हुई विष्ठा को देख ऐसा मालूम होता है कि यहाँ के लोगों की पाचन शक्ति वहाँ के लोगों से कहीं अधिक है यह हम पहले कह चुके हैं कि गले के रोग की चिकित्सा के लिए भक्तों ने श्री राम देव को सर्वप्रथम कलकत्ते के श्याम मोहल्ले में एक किराए के मकान में तथा बाद में कलकत्ते से कुछ उत्तर की ओर स्थित काशीपुर के एक बगीचे में लाकर रखा था काशीपुर बगीचे में आने के कुछ ही दिन पश्चात स्वामी विवेकानंद जी एक दिन किसी से बिना कुछ कहे दो गुरु भाइयों को साथ लेकर बुद्ध गया चले गए उस समय भगवान बुद्ध देव के अद्भुत जीवन तथा संसार वैराग्य त्याग एवं तपस्या की चर्चा में हम लोग दिन रात निमग्न रहा करते थे बगीचे के मकान के नीचे की मंजिल में दक्षिण और जिस कमरे में हम लोग सदा उठा बैठा करते थे उसकी दीवार पर बुद्धदेव का दृढ़ प्रतिज्ञापूर्ण ललित विस्तर का एक श्लोक लिखा रखा गया था कि जब तक सत्य लाभ न होगा तब तक हम एक आसन पर बैठकर ध्यान धारणा धारणादि करते रहेंगे इससे शरीर भले ही चला जाए वह वाक्य हमारी आँखों के सामने दिन रात रहता था और हमें सर्वदा स्मरण कराता रहता था कि सत्य स्वरूप ईश्वर प्राप्ति के निमित्त हमको भी इसी प्रकार प्राणों सर्ग करना होगा हमें भी सने शरीरम मांसम अप्राप्य बोधि बहुकल्प दुर्लभा नैवासना कायमत चलित चलिष्य ललित विस्तर यह कहना होगा इस प्रकार दिन रात वैराग्य की चर्चा करते हुए स्वामी जी सहसा एक दिन बुद्ध गया चले गए किंतु वे कहाँ जाएंगे कब लौटेंगे यह किसी से नहीं कह गए इसलिए हम लोगों में से किसी किसी की यह धारणा हुई कि संभवतः वे पुनः वापस नहीं आएंगे हमको पुनः उनका दर्शन प्राप्त नहीं होगा बाद में यह समाचार मिला कि वे गैरिक वस्त्र धारण कर बुद्ध गया चले गए हैं हम लोगों का चित्त उस समय स्वामी जी के प्रति इतना आकृष्ट हो चुका था कि एक क्षण भी उनको छोड़कर रहना हमारे लिए अत्यंत कष्टप्रद था। मन था और हम में से अनेक व्यक्तियों की स्वामी जी के समीप जाने की निरंतर इच्छा होने लगी क्रमशः यह बात श्री रामकृष्ण देव के कान तक पहुंची किसी व्यक्ति का इस प्रकार का संकल्प विदित होने पर स्वामी ब्रह्मानंद जी ने तो एक दिन श्री राम कृष्ण देव से उसकी चर्चा भी कर डाली यह सुनकर श्री राम कृष्ण देव बोले चिंता क्यों कर रहा है वह स्वामी जी कहाँ जाएगा कितने दिन वह बाहर रह सकेगा देख तो सही शीघ्र ही वह आ जाएगा तदनंतर हंसते हुए वे कहने लगे चारों कोने में चक्कर लगा आओ अपने आप पता चल जाएगा कि कहीं भी कुछ यथार्थ धर्म नहीं है जो कुछ है वह अपने शरीर को दिखाकर यही है यही शब्द का प्रयोग संभवतः श्री रामकृष्ण देव ने दो भाव से किया होगा यथा उनके अपने भीतर धर्म भाव तथा ईश्वरी भाव का उस समय जो विशेष प्रकाश था वैसा और कहीं नहीं था अथवा प्रत्येक के भीतर ही ईश्वर विद्यमान है अपने भीतर अवस्थित उन ईश्वर के प्रति अपने भक्ति प्रेम के भाव को उद्दीपित किए बिना बाहर विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने से कुछ भी लाभ नहीं होता श्री राम देव की अनेक उक्तियों में से इसी तरह के दो या उससे भी अधिक भाव मिलते हैं केवल श्री राम देव ही क्यों विभिन्न युगों में जितने अवतारों ने इस संसार में जन्म लिया है उन सभी के कथन में इस प्रकार के अनेक भाव मिलते हैं तथा साधारण मानव अपनी रुचि के अनुसार तथा अपने संस्कार के अनुसार उस कथन का अर्थ निकाल लेता है जिनको संबोधित कर श्री कृष्ण देव ने ये बातें कही थी उन्हें तो प्रथम अर्थ का ही बोध हुआ एवं श्री कृष्ण देव के भीतर ईश्वरी भाव का जैसा प्रकाश है वैसा और कहीं भी नहीं है यह दृढ़ धारणा कर निश्चिंत हृदय से वे उनके समीप रहने लगे स्वामी विवेकानंद जी भी वास्तव में कुछ ही दिन बाद काशीपुर वापस आ गए